विवेक सौ बारह नंबर सूत्र तक इस विचार होगा। एक जीवन मुक्ति अवस्था में व्यक्ति है भारे, भारे, भारे, भारे, भारे, भारे, भारे, भारे। ओ, जीवन मुक्ति अवस्था में ऐसी अनुभूति होती है तो हमें भी इस अनुभूति में पहुंचना है इसलिए प्रयत्न करना है जीवन मुक्ति अवस्था की है कि शरीर से अपने को बिल्कुल अलग बनाया हुआ होता है विश्व तो सारा कल्पित समझता है दिखना बंद नहीं होता दिखता तो है कल्पित समझता है सत्यत्व तो बुद्धि उसकी नहीं होती है मिथ्यात्व तो बुद्धि आ जाती है इसको जली हुई रसी के दृष्टान्त तो देते हैं रसी जल गई जब तक हवा का झोंक नहीं पड़ेगा तब तक रसी ही दिखाई देती है किंतु किन्तु तो अब वहाँ कार्य बुद्धि समाप्त तो हो जाती है दिखाई देगी रसी किंतु अब कार्य करने की क्षमता नहीं बांधने के काम नहीं आना उसका राग का ढेर ऐसा दिखता है तो वैसे जगत उसके दृष्टि में वैसा दिखता है यहां से जगा हुआ जावारिक सत्ता से ऊपर गया हुआ व्यक्ति होता है वो जीवन मुक्त व्यक्ति यानी कि व्यवहार में रहते रहते जीवन मुक्त संभव नहीं होता व्यावहारिक सत्ता से ऊसा हुआ होता है वो जैसे प्रादिभाषिक सत्ता जो स्वप्न होता है वहां से जब जलता है तो तब उसको मिथ्या घोषित करता है स्वप्न को स्वप्न में रहते हुए स्वप्न को मिथ्या घोषित कोई नहीं कर सकता वहां तो सत्य तो बुद्धि होती है स्वप्न शोपन में स्वप्न से जब इधर आता है दूसरी सत्ता में आता है व्यावहारिक सत्ता में आता है तब स्वप्न को मिथ्या घोषित करता है वैसे ही जो अभी व्यावहारिक सत्ता में है व्यक्ति मैं एक मनुष्य हूं ये भाव में बैठा है हाँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ इसमें है व्यावहारिक सत्ता में है ये यहां से जब उठेगा पारमार्थिक सत्ता मैंने अपने आप एक बचता है उसमें जब शास्त्र युक्ति अपना अनुभव ये सब लगाने के बाद ही पहुंचेगा पहुंचना तो पड़ेगा व्यवहारिक सत्ता में रहते हुए ही पारमार्थिक सत्ता में पहुंचना है शरीर होते हुए ही पहुंचना है किंतु शास्त्र बोल रहा है तत्वशियादी उसमें विश्वास और युक्ति लगाकर अपने अनुभव मिलाकर के अपने को शरीर से जब अलग समझता है तो उस स्थिति की अनुभूति ये होती है जो बताया जा रहा है जीवन मुक्ति अवस्था में ऐसी अनुभूति होती है अव्यक्ता स्थूल पर्यत विश्व यसमात्र प्रतीत व्यौम प्रच्च सूक्ष्मीन ब्रह्मा दैतहस्व्यक्ता स्थूल पर्यत विश्व यसमात्र प्रतीत सूक्ष्मीनम ब्रह्म दवाहस्मी अव्यक्ता स्थूल पर्यतम जगत की स्थिति एक अव्यक्त अवस्था बीजावस्था वहाँ से लेकर के स्थूल स्थूलता माने जो प्रकृति बोलते हैं उसको अव्यक्त बोलते हैं वहाँ से लेकर स्थूल अभी जहाँ स्थूल हम उपभोग कर रहे हैं जो जगत है संपूर्ण जगत अभ्यक्त से लेकर स्थूल तक माने मानी अवस्था, प्रकृति अवस्था वहां जिसे जगत बनना है उससे लेकर के स्थूल तक पूर्ण जगत सारा पर्यतम ये तद विश्व सारा ये संसार है यभास मात्र प्रतीतम जिसमें ये आभाष मात्र प्रतीत होता है जिस तत्व में यह प्रतीत होता है जिसमें परमात्मा में ब्रह्म में, में ये सारा जगत अभ्यक्त से लेकर के स्थूल तक माने अवस्था से लेकर के कार्य तक संपूर्ण विश्व जगत यत्र आभास मात्र प्रतीतम जिस तत्व में केवल आभास मात्र प्रतीत होता है जैसे रज्जु में सर्प प्रतीत होना सर्प ने सर्पाभस वो सर्प नहीं होता वैसे विश्व नहीं, विश्व विश्वाभाष विश्व का जो आभाष जिसमें प्रतीत होता है किसमें होता ब्रह्म में वैत ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म व्योम प्रक्षम आकाश के समान है वो माने सूक्ष्म है निर्वय है इस अंश में आकाश के समान कहा के वो सूक्ष्म है और निर्वय है सूक्ष्मम अति सूक्ष्म है आकाश के समान सूक्ष्म कोई स्थूल नहीं या आंख का विषय नहीं वो आत्मा अति सूक्ष्म है, है। आद्यंत हीनम उत्पत्ति और विनाश से रहित है आदि माने उत्पत्ति अंत माने विनाश दोनों से रहित जो ब्रह्म तत्व है ब्रह्म अद्वैतम जो अद्वैत ब्रह्म है यद जो ऐसा है तदेव अहम अस्मि वही ब्रह्म में ये भावना होती है इसका सारा संसार जिसमें कल्पित है भाषित छूरित हो रहा है जो ब्रह्म तत्व है जो आकाश के समान सूक्ष्म है और आदि और अंत धर्म से रहित माने उत्पत्ति विनाश धर्म से रहित जो तत्व ब्रह्म है वही मैं हूं ऐसी भाव साधक के मन में ये भाव करना करते करते एक दिन पहुंचेंगे सर्वाधारम सर्वस्तु प्रकाशम सर्वामगून्यम नि शुद्ध निश्चल निर्विकप ब्रह्माद्वैत यदमस्मे नि शुद्ध निश्चल निर्विक्रह्मा जो सबका आधार है सर्व आधार सर्वाधार आधार जैसे रज्जू आधार है किसका सर्प का जलधारा का भूचित्र का माला का लाठी का आधार है वही जल रज्जू में ये सारे कल्पना होते हैं वो सबके आधार रज्जू है लाठी कल्पना करने के लिए भी रज्जू आधार तो वही है सर्प कल्पना करने के लिए भी रज्जू माला की कल्पना करने के लिए भी रज्जू भूचित्र कल्पना करने के वो सबका आधार है वो वही सारा संसार का जो आधार है कल्पित संसार है जो आधार है। माने आत्मा में परमात्मा में यह संसार कल्पित है सर्वाधारम कल्पित अवस्था के रूप लेकर के आधार कहा जगत तो की सत्ता कल्पित लेकर के आधार सत्ता आधार है, है। सर्व वस्तु प्रकाशन सभी वस्तु का प्रकाशक वही होता है देखो जहाँ वस्तु कल्पित होता है वो अधिष्ठान ही उसका प्रकाशक होता है रज्जो में सर्प बुद्धि होती है तो वो रज्जू ही सर्प रूप में दिख रही है और अगर रज्जू न होती तो सर्प प्रतीक न होता सर्प का प्रकाशक रज्जू है वहां रज्जू न हो तो बुद्धि होनी नहीं है तो सर्प का प्रकाशक क्या है वहां रज्जू वैसे जगत का प्रकाशक तो। ब्रह्म में जगत कल्पी कह तो उसका प्रकाशक ब्रह्म होता है क्यों ब्रह्म के होने पर जगत भास रहा है ब्रह्म न होता तो जगत नहीं भासता सबका प्रकाशक महता है सबका आधार ब्रह्म है सर्वाकारम सभी आकार उसी का है ये जो कुछ भी पेड़ पौधे लता मनुष्य पशु पक्षी सब आकार उसी का है ब्रह्म माने कैसा जैसे रज्जू में सर्प का आकार किसका है रज्जू का ही आकार है वो छिद्र का आकार भी रज्जू का ही है माला का आकार बने रज्जू का ही हो वही स्थित से सर्वाकार माने कल्पित वस्तु की सत्ता तो नहीं वही इस आकार में दिख रहा है भिन्न आकार में दिख है जैसे ब्रह्म काल में रज्जु अन्य आकार में दिखती है सर्वाकार में दिखती है वैसे ही काल में ब्रह्म किस रूप में दिख रहा है जगत रूप सर्वाकारम, सब आकार वाला हो गया उसी के आकार यहाँ भाप रहा है। उसी के सत्ता से आकारित हो रहे हैं सर्वाकार सर्वगम सर्वत्र गि सर्वगम व्यापक है कहीं उसका अभाव नहीं आया सभी में व्यापक है सर्वशून्य सबसे अलग है वो विलक्षण है रज्जू सर्पादि से विलक्षण होती है ना सर्प है रज्जू ना जलधारा है रज्जू उससे अतिरिक्त है ना भूचित्र है न लाठी है ना माला है वैसे यहाँ भी ब्रह्मा के जगत से अतिरिक्त है शून्य है सबसे शून्य विलक्षण है माने जगत भी ब्रह्म नहीं होता जगत से भिन्न है ऐसा नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम वो कैसा तत्व है नित्य है शुद्ध है निश्चल है और निर्विकल्प कोई विशेष आकार नहीं है विकल्प मानी विशेष आकार वो नहीं है ब्रह्मा द्वैतम य तदेवाहमस्में ऐसा अद्वैत ब्रह्म है जो ऐसा ब्रह्म है वही मैं हूं ये भावना करनी चाहिए सागर शरीर से अपने को सत्ता अलग करके ऐसा तत्व तो ब्रह्म नहीं हूं ऐसा ये भावना एक जीवन मुक्त पुरुष की भावना है तो वो साधक के लिए भी अपनाना चाहिए अपनाएंगे तो उस उसको में पहुंच पाएंगे तभी आपका काम बनेगा जो बड़े जीवन मुक्त पुरुषों का जो स्वभाव होता है वो हमारे लिए साधन होता है उनका जो लक्षण होता है हमारा साधन होता है वो लोग का तो स्वभाव बन गया किंतु हमारा प्रयत्न करके जाना पड़ेगा हमारे लिए साधन है वो उस तरह से पहुंचना होगा प्रत्यूप प्रत्योग्यन सत्यनंदम ब्रह्मा दैतवाहमस्त्यस्ताशेष मया विशेष प्रत्यूप प्रत्य गम्यनम सत्यनंदम ब्रह्मा दैतवाहमस्तस्त माया विशेषम संपूर्ण जो माया प्रपंचन माया उससे का अभाव है जहां अस्त हो गया है माया विशेष उसमें माया नहीं शुद्ध ब्रह्म में माया नहीं होती है प्रत्यस्त माया विशेषम य जो ऐसा तत्व है माया विशेष जिसमें अस्त हो चुकी है माया नहीं है ऐसा जो तत्व होता है वो प्रत्यय रूपम और वो कोई बाहर नहीं अपना ही, है। तो अपने ही है। का है वो तत्व अपना ही स्वरूप है प्रत्यय अगम्य ज्ञान का विषय नहीं बनता है प्रत्यय माने ज्ञान जो वृत्ति का विषय नहीं बन पाता है प्रत्यय वृत्ति मनोवृत्ति ज्ञान उससे गम्यमान नहीं मिलती क्यों वृत्ति का भी प्रकाशक वो है वो तो वृत्ति कैसे उसको विषय करे वृत्ति अंतकरण की जो वृत्ति को यहाँ प्रत्यय शब्द से बोला उसके भी अगम्यमान है उसके द्वारा जानने योग्य नहीं और उसका स्वरूप कैसा है तो शास्त्र के द्वारा माध्यम शास्त्र के माध्यम से पता लगता है सत्य ज्ञान अनंतम आनंद रूप सत्य स्वरूप है त्रिकाला बाधित है कभी भी उसका अभाव नहीं होता उस आत्मा का शरीर को अभाव होता ही रहता है कुछ साल पहले ये नहीं था कुछ काल के बाद अस्त हो जाएगा ऐसी स्थिति है जब हमारे पूर्वजों के शरीर यहाँ नहीं रहा तो हमारे क्या रहेगा सब सत्य स्थिति ऐसी रहने वाला नहीं है तो सत्य स्वरूप होता है आत्मा, आत्मा का अभाव नहीं होता शरीर के अभाव होने पर भी आत्मा का अभाव नहीं होता त्रिकाला है और ज्ञान स्वरूप है अनंत स्वरूप है माने विनाशी नहीं है और आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है वो आत्मा में पहुंचने पर दुख नहीं होता दुख तो शरीर में बैठे हैं जब तक तब तक तो दुख होता है, तो दुख अंतकरण के दायरे में जब व्यक्ति होगा तो वो दुखी रहेगा किन्तु अंतकरण से ऊपर की स्थिति में जो अपने जीवन में ढाला होगा उसको कोई कष्ट नहीं होता अंतकरण तक दुख है उसके ऊपर दुख नहीं हो इसके लिए दृष्टांत है सुश्रुक्ति में कोई कष्ट नहीं होता क्यों शरीर इंद्रियां, अंतकरण आदि नहीं है आप सुख रुपते हैं जब इनके डायरे में आते हैं जागरूक या स्वप्न में शरीर के डायरे में इंद्रियों के डायरे में जीवन आपका होता है या अंतकरण के डायरे में तब दुखी होते हैं आप आत्मा का स्वरूप सुख स्वरूप है जैसे सुस्रुति इसका एक दृष्टान्त के लिए है वहां दुख नहीं होता ना तो ऐसा आनंद स्वरूप है ब्रह्म अद्वैत ऐसा है तो जो ब्रह्म ऐसा है शास्त्र में प्रतिपा तदेव अहमस्मे वो ही ब्रह्म मैं भावनाकारोस्कोस्राकृति निर्कलोस् निस्रालंबोस्दय निष्क्रियोस्म विकारोस्में निष्कोस्में निराकृति निर्विकलोस्मे न्योस्में निरालंबोस्म निर्दय निष्क्रियोस्मी मैं क्रिया रहित हूँ ये हाथ पैर आदि में क्रिया हो रहे हैं ये मैं नहीं हूं निष्क्रिय अस्मी निर्गता क्रिया यस्मात स निष्क्रिया तद अस्मी कोई क्रिया मेरे में नहीं होती मैं निष्क्रिय हूँ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है और अभिकारोष में मैं बिकारी नहीं हूँ बिगड़ने वाले को बिकारी बोलते हैं जैसे दूध बिकारी होता है बिगड़ करके दही बनता है वो तो बिकारी पदार्थ है संसार में जितने भी पदार्थ हैं परिवर्तन है परिवर्तन होने में पूर्व रूप नष्ट हो गया दूसरा रूप आया ये बिकारी होते हैं ये शरीर भी बिकारी है बिगड़ने वाला है। सब पदार्थ बिगड़ने वाले हैं मैं अभिकारी हूँ मैं विकार को प्राप्त नहीं होता आत्मा में कोई विचार नहीं या आत्मा रूप में बोल रहा है और निष्कलोश्मी कला माने अवय रहित मैं सारे संसार के पदार्थ अवैध सहित होते हैं किन्तु मैं कला रहित हूँ माने अवय रहित हूँ गरे में कोई अवैध नहीं आत्मा के टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हैं हाथ धुला पैर मुला अंग निष्कलोश्मी माने कला रहित हूँ मैंने अवय रहित मेरा विभाग नहीं होता और माने आकार कोई आकार मेरा नहीं शरीरादि का तो आकार होता है एक आत्मा को छोड़कर सब के सबके अपने ढंग के आकार हैं विशेष है आत्मा निर्विशेष है ये सविशेष है आकार होता है सबका कला तो, तो अवयव आ गया ना आकार मैंने जो गोरा काला पीला जो भी होगा लंबा चौड़ा तो निराकृति मैं आकार रही निराकार हूं तो निराकार हूँ ये कहना चाहते हैं आकृति या नहीं आकार निर्गता आकृति इसमें तत्राकृति जिससे आकृति निकल गई फूलग्रह क्या तो तो निराकृति का है तो यही है बस फूलदेव अवैध वाला होता आकार होता आकार से रहता है भी तो तो नहीं नहीं होता नहीं नहीं है। आकार ही नहीं सूक्ष्म से आकार नहीं है आकार नहीं। कोई आकार निर्विशेष होता है बाकी सब सभी सविशेष अपनी एक विशेषता है जैसे मनुष्य दो हाथ वाला दो पैर वाला गाय चार पैर वाला अपने विशेष सविशेष में आते हैं सब पेड़ अपने ढंग का है उसकी लंबाई चौड़ा है वो सविशेष होते हैं सब आत्मा निर्विशेष है निराकार है निर्विकल्पोष्मी और विकल्प रहित हूं कोई विकल्प नहीं मनुष्य भी कोई भी विकल्प मेरे को नहीं होता नित्योष्मी नित्य हूं निरालंबोस्मी आलम्बन मैंने सहारा मेरे कोई सहारा नहीं होता मैं अकेला होता हूँ भागी पदार्थ एक दूसरे से सहारे से चलते हैं निरालंब आलंबन रहित हूं कोई सहारा नहीं अकेला हूं निर्दय निर्गता द्वोस्मा स निर्दय द्वैतरही सर्वात्मको हम केवलाखंडबोधोह हम, तो हम, के हम, हम निरंतर हम हम सर्वो सर्वात्मकोहम सर्वोहम सर्वातीतोहम अद्वय केवलाखंड बोधोहम आनंदोहम निरंतर अपना स्वरूप मेरा यह है सर्वात्मकोहम मैं सर्वरूप हूं माने रज्जु जैसे बोले सर्वरूप ऐसा सर्वरूप माने मेरे भी सब कल्पित होते हैं तो उस रूप से मैं सर्वरूप हूँ ये नहीं जगत की सत्ता सही मान करके सर्व रूप नहीं कहा जैसे रज्जू में सर्प भाषता है जलधारा भाषे लाठी भाषे भूक्षित्र भाषे चाहे माला भाषे वो सारे रूप रज्जु के ही है रज्जु न होती तो ये भाषणा नहीं था भाषण के लिए सर्व रूप अधिष्ठान ऐसे सर्वरूप ये नहीं कि कि पेड़ पौधे सब ना को मान करके सर्वरूप नहीं कहा नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। Hmm. भी भी सब उस रूप से सर्वरूप सबको बाहर ना है उस रूप में सर्वरूप माने रज्जू ही सर्वरूप में होती है किंतु सर्व तो सत्य नहीं होता सर्वरूप माने ये जगत सत्य नहीं होता इसे माने मेरे में कल्पित होते मेरे नहीं होता तो ये नहीं होते जो रूप बने हैं मेरे ही रूप माना जाएगा ऐसा सर्वरूप मई नहीं होता ये भाषणा नहीं था ये भाषने के कारण मई बना इस रूप से सर्वरूप न की जगत की सत्ता सत्य है इसलिए सर्वरूप में ऐसा सर्वो तो हाँ सर्व सर्वात्म को हम सर्वरूप सर्वो हम सभी मैं हूँ रज्जू जैसे बोलती हो सर्प भी मैं हूं जलदारा भी मैं हूँ मेरे बिना कुछ नहीं है न सर्प है ना जलदारा है वो दृष्टान्त तो को समझ गया जैसे रज्जू बोले कि जो मेरे में जो जो कल्पित हो ये मई हूं वो मेरे बिना वो कल्पित कल्पना हो नहीं सकती वहां सर्वो हम सर्प सब मई हूं ऐसा मैंने की सत्ता को बाहर करके अपनी सत्ता बचाना है इस रूप से सब होना है ये नहीं सब भी रहे मैं भी रहू ऐसा नहीं होगा मैंने जगत को कल्पित में रखना है अपने अधिष्ठान रूप में ये सर्व सर्वात्म को सर्वोहम कहा जा रहा है ही तो आप बोलते हैं पहले कहा सर्वगुरुपू और सर्व से अतीत हूं मैं सर्प भी नहीं हूं रज्जु यह क्या जलधारा भी नहीं हूं लाठी भी नहीं मैं क्या हूं उनसे भिन्न रज्जु हूं जैसे रिज्जू बोले वैसे यहाँ मेरे में कल्पित जगत होते हैं सबसे अतीत हूँ बिल्कुल अलग हूं मैं मैंने रज्जू में सर्प भास्ता है तो वो सर्प रज्जू नहीं है रज्जू बोले कि मैं सर्प नहीं हूँ तो पहले तो कल्पित तो रूप से कहा तो मेरे कार्य से सर्प भाष रहा था इसलिए मैं उस रूप से कहा अब कहते हैं वास्तव में क्या मैं सर्प हूँ सर्प है क्या मैंने होना है जैसे रज्जू बोले ऐसा सर्वातीतो हम बंदिया मैं सर्व अतीत हूँ दूर हूँ हाँ पहले आरोप किया और अपवाद करके मैं कुछ नहीं, मैं अकेला ही हूं गज्जू ज्ञान काल में न सर्प होता है न जलधारा न एस टी न भूचित्र कुछ भी नहीं होता क्या होता है ठीक है पहले सर्व रूपों करके आरोपित ताल में कहा मेरी सत्ता से स्फूरित हो रहे हैं वो अब अब मैं ही हूँ अब अपवाद रूप में कहते मैं कुछ नहीं हूँ ऐसे ही अध्यारोप अपवाद ऐसे गीता के नवम अध्याय में ऐसी बातें आते हैं अध्याय पर पहले तो कहा सर्वभ भू, भूतान मत्सानी पश्चिमी युग सभी भूत मेरे में ऐसा बोल तो तुरंत बोलते न तो मत्सानी भूतानी पश्चिमी ऐसा आता है पहले कहते है, सभी भूत भूत आत्मा भूत भावना ऐसा आता है सभी भूत मेरे में आरोप करके बोला मैंने जैसे कल्पना का अधिष्ठान तो भगवान है आत्मा है सभी भूत मेरे में मैंने रज्जू में भाषने वाले पदार्थ रज्जू में ही होते हैं रज्जू के सत्ता से ही जीव, जीवन है उनका उस तरह से मेरे में कहा आगे तुरंत बोलते नतमस्तानी भूतानी पश्चिमी भूत मेरे में नहीं है बिल्कुल विरोध लगता है वहां पहले आधा में कहा सारे भूत मेरे में है और तुरंत बोलते हैं मेरे में कोई भूत नहीं है मैंने अध्यारोप अप से मेरे ऐश्वर्य को तो देखो ऐसी शक्ति है मेरे पास की बात वो सब है इसको देख देखो मेरे ऐसे वास्तव में आरोप काल में जो भास रहा है मेरा ही रूप है वो क्यों मेरे सत्ता के बिना तो वो रूप भासना नहीं है और अबवाद काल में वास्तव में कोई कुछ भी नहीं मैं अकेला होता हूँ न तम स्थान भूता नहीं पश्चिम योग में श्वरम भूतभृ भूतस्तो तो अध्यारोप अपवाद समझना होता है माने आत्मसत्ता पारमार्थिक सत्ता है और जगत सत्ता को काल्पनिक सत्ता लेकर के चल रहा है इसलिए कल्पना काल में जगत भी वही आत्मा ही जगत रूप में बांसता है वो तो आरोप है वो और परमार्थ सत्ता काल में जगत नाम की चीज होता नहीं वही आत्मा एक होता अपवाद मेरे में कुछ भी नहीं मैं अकेला हूं तो हम सर्वो हम ही तो अहम अद्व मैं द्वय रही तू द्वैत रहित अद्वैत अकेला हूं। जो दो वाला होता है उसको द्वया बोलते हैं दो अवय वाले को द्वया बोलेंगे न द्वया मैं अकेला केवल अखंड फिर आप हो कैसे कहते हैं केवल अखंड बोधो हाँ अखंड ज्ञान स्वरूप बोध मान ज्ञान केवल अकेला में ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसी भावना साधक के मन में लानी चाहिए हम, आनंदो हम निरंतर में आनंद स्वरूप हूं सुख स्वरूप हूँ मेरे में कोई दुख का नाम निशान नहीं है मेरे में माने शरीर आदि के दायरे से ऊपर उठते समय की बात है हाँ इंद्रियों के घेरे में जब जीवन होगा शरीर की फूल शरीर के घेरे में जीवन रहेगा जब तक मन के घेरे में बुद्धि के घेरे में तब तो दुखी रहेगा उससे ऊपर उठा जाएगा ऊपर उठने पर कोई दुख नहीं होता हो आनंदो हम निरंतर निरंतर आनंद कभी भी हम आनंद का विक्षेप नहीं होना है आनंद ही आनंद है ऐसा अपना स्वरूप हूं ऐसा स्वरूप हूं कहा स्वराज्य स्वाज्यम्राज्य महिमा प्रसाद श्राता मैया श्रीगुरव महात्मने नमो नमस्ते नमोस्तु सुनर्नमस्त स्वाराज्यम्राज्य विभूतिरेश भगत कृपा श्री महिमा प्रसाद प्राप्त मया श्री गुर महात्मने नमो नमस्ते स्तु पुनर्नमोस्तु जिसके द्वारा कुछ पाया होगा जीवन में उसको भूलता नहीं है व्यक्ति अपने को एक कृतज्ञ समझ करके उसके प्रति कुछ भूलता है कुछ करता है ये नियम है जिस व्यक्ति के द्वारा कुछ पाया हो तो वो व्यक्ति को भूलता नहीं है गुरु के माध्यम से इस अवस्था में पहुंचा था वो गुरु ने उपदेश दिया उपदेश चाहिए था ना उसको शरीर में मैं बुद्धि करके बैठा हुआ व्यक्ति था वो हमारे जैसा ही था शुरू में तो गुरु ने ऐसा उपदेश उसको दिया शास्त्र के माध्यम से जिससे एक जीवन उसका ऊपर हो गया जैसे दही मखने के बाद वो मक्खन ऊपर हो जाता है वैसे जब मंथन रूपी विचार रूपी मंथन किया उसने जड़ चेतन को विचार करता गया इसमें जड़ अंश क्या है चेतन अंश क्या है मथानी लगाई विचार रूपी मथानी कौन सी पता विचार रूपी मथानी लगाई तो वो मथाने को चलाते चलाते वो उस स्थिति में पहुंचा जब वहां पहुंचा है तो गुरु जी के प्रति अपने को कुछ कर्तव्य समझता है कुछ दें गुरु को अब ऐसे गुरु को क्या दें अब स्वयं विरक्त हो गया है जिनकी कृपा से वो तो विरक्त है ही है तो लौकिक धन को तो मिथ्या घोषित कर दिया गुरु जी ने लौकिक धन देना वहां संभव नहीं क्या देंगे उसको जो लौकिक धन जितने भी हैं सबको मिथ्या घोषित करके छोड़ दिया जैसे हमें मिथ्या बुद्धि में पहुंचा दिया तो लौकिक धन दे करके कोई उनकी कोई पूजा नहीं होगी एक ही उपाय है नमस्कार सबसे बड़ी चीज है नमस्कार ये बोलता है स्वराज्य साम्राज्य विभूति ऐसा ऐसा स्थिति जिस स्थिति में अभी मैं पहुंचा हूं मैंने शरीर भाव से मैं ऊपर हूं ये मेरी स्थिति है तो ये ऐसा स्वराज्य स्वराट होने के उपाय यही है अरे स्वतंत्र तो स्वराट बोलते हैं, दूसरे के अधीन जो होता है वो पराधीन होता है स्वराट अब किसी की गुलामी नहीं रहा स्वराज्य जो साम्राज्य है एक साम्राज्य ऐश्वर्य रूपी जो दिभू की ऐश्वर्य है वो यही है अपने आप में पहुंचना एक सबसे बड़ा स्वराज्य साम्राज्य दिभू की ऐश्वर्य है जैसा भगवत कृपा श्री महिमा प्रसारा आपके कृपा भगत गुरु जी के लिए बोल रहा है आपकी कृपा और आपकी जो महिमा जो आपको एक समझाने की शैली जो शास्त्र चर्चा मेरे को सुनाया ये महिमा आपकी ऐश्वर्य महिमा का ऐश्वर्य होता है आपकी कृपा और आपकी जो महिमा की कृपा प्रसाद से प्राप्त मया मैंने क्या प्राप्त किया स्वराज्य साम्राज्य विभूति जैसा प्राप्त मैंने ये जो स्वराज्य साम्राज्य विभूति को प्राप्त किया आपकी कृपा से आपकी महिमा से गुरु जी को कह रहा है तो ऐसे जो आप गुरु हैं श्री गुरे महात्मा आप जो गुरु हैं महात्मा है ऐसे महात्मा गुरु के लिए नमो नमस्ते के नमो नम आपके लिए नमस्कार है नमस्कार आगे भी पुनर्नमो अस्तु हाँ। आवेगी आपके लिए नमस्कार हो मैने और देने के योग्य कुछ नहीं है मैं आपको चरणों में नमस्कार ही करता हूँ ऐसा गुरु के प्रति उरीन होने के लिए एक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ शिष्य नहीं करते अभी तो मैंने उस स्थिति के अनुभूति करके फिर यहाँ आकर के बोल रहा है ये शब्द वो वहाँ के शब्द यहाँ बोल रहा है माने वहाँ तो बोलना बनता नहीं है उस स्थिति में बोलना भी बनता नहीं इतने श्लोक कहाँ से बोलता हो उस स्थिति के अनुभूति की अनुभूति करने के बाद फिर अभी तो विदेह कैवल्य अवस्था में तो है ही नहीं वो जीवन मुक्ति अवस्था में है आ, शरीर भाव में आकर के बोल रहा है उस स्थिति की अनुभूति जैसे सुसुप्ति की अनुभूति को जागृत में आकर के बोलता है ऐसे बोलने के है दृष्टान्त है सुसुप्ति में तो बोल नहीं पाता है मैं सुखी आराम से सोया सुसुप्ति की अनुभूति को जागृत में आकर के बोलता है व्यक्ति वैसे यहां भी उस पूरी अवस्था में कुछ पहुंचा केवल आत्मा अद्वैत भाव में पहुंचा अनुभव किया उस अनुभवी को लेकर के फिर शरीर में आया अभी प्रारब्ध कर्म पूरा हुआ नहीं है शरीर स्थिति है उसकी तो वह यहां उतर करके बोल रहा है तो शरीर स्थिति में तो गुरु जी भी हैं फिर, फिर द्वैत रहेगा ही वहां आपकी कृपा से मैंने ऐसे तत्व प्राप्त किया आप जो महात्मा गुरू जी हैं आपके लिए बार बार मेरा एक नमस्कार है और देने योग्य वस्तु कुछ भी नहीं आपको मैं यही देता नमस्कार है क्या आगे महा स्वप्ने माया कृत जनी जरा मृत्यु गहने लिश्यं बहुलतरतापैरुदीन अहंकार व्या्र व्यथित मत कृपया प्रश्वात्म सि महास्वने मयांतनीजरा मृत्युगहने क्लिश्य बहुलतरतापैरुदीनमहं व्याघ्र व्यथित मिम्यपया परम प्रस्था प्रस्था गुरुदेव सामने हैं शिष्य गुरु के लिए उपकृत पूरेण होने के लिए कुछ सब सबको बोलता है पूर्व स्थिति को समझता है और वर्तमान स्थिति को समझता है पूर्व स्थिति में एक शरीर में अहम बुद्धि अहम बुद्धि को लेकर के संसार में भड़काव इस स्थिति में था जो व्यक्ति एक महापुरुष के पास पहुंचा उस महापुरुष ने जो भी उपदेश दिया शास्त्र सम्मत उपदेश जो दिया उस उपदेश को सही ग्रहण किया जिसने सही ग्रहण किया श्रवण किया मनन किया निर्दासन हो गया निष्कर्ष निकला मैं ये शरीर नहीं हूं शरीर से अतिरिक्त तथ्य हूं शरीर का साक्षी हूं तीनों शरीरों का बोल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सबका मेरी दृष्टा हूँ इस भाव में पहुंचा हो पहुंचा आत्मभाव में डूबा डूबने के बाद में फिर अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है कैवल्य मुक्ति में तो नहीं हो गई जब नीचे उतरा शरीर भाव में आया आकर के पहले तो अपने अनुभूति सुनाई ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा मैं शरीर नहीं हूँ मई इंद्रिया नहीं हूँ गण नहीं हूँ मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ सबसे मैं विलक्षण करता हूँ सबका प्रकाशक हूँ ऐसे भाव उसको दृढ़ हो गया दृढ़ हो गया जैसे घर देखने वाला व्यक्ति घर से भिन्न होता है वैसे शरीर को देखने वाला शरीर से भिन्न होता है भिन्न रूपे पाया विचार रूपी मथानी लगाई जैसे दही को मतते हैं मतने के बाद में जो दही में चिट्टा हुआ जो मक्खन होता है साढ़ार्था मखन का और दही का एकता थी पहले मखन और दही अलग नहीं होते एक एक थे के अंदर वहाँ मथानी जब चलाता है तो मक्खन अलग हो जाता है दही से अलग होता है अलग होने के बाद फिर जुड़ता भी नहीं वो तो मक्खन ऊपर ऊपर हो जाता है पहले तादाद में था किसके साथ दही के साथ किसका मक्खन का और जो मथानी लगाता है व्यक्ति मथानी लगा करके मत देता है वहां तो काष्ट की मथानी काम करती है तो मक्खन अलग हो जाता है फिर उसके साथ संबंध नहीं होता अलग हो गया तो हो गया ऐसी यहां भी विचार रूपी मथानी लगाया उसने कुछ जड़ अंश है कुछ चेतन चेतनांश दोनों तो यहाँ ही है विचार रूपी मथाने लगाते लगाते कितने जड़ अंश हैं सब को अलग कर दिया उसने मत्था के जगह में पहुंचा दिया और अपने आप को मक्खन के रूप में पाया जैसे विचार रूपी मथाने लगा करके उन से अपने को अलग कर दिया पहले तादाद में था देसी दही के साथ मक्खन का तादाद में वैसे इस आत्मा का शरीर के साथ तादाद में था मैं एक मानव हूँ ऐसे बुद्धि करता था पुरुष हूँ स्त्री हूँ बालक हूँ मानी इसमें चिपटा था शरीर के साथ अलग किया अलग करने के बाद में अनुभूति बताई ऐसी स्थिति में है तो उन गुरु की कृपा से जो पाया तो गुरु के लिए बार बार ये बोलता है कि जिससे हमने कुछ पाया है कृतम प्रति सदा कुत ऐसा धर्म सनातन हमारे सनातन धर्म के एक नारा है जिस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ करना चाहिए सनातन सनातन धर्म यही बोलता है कोई भी हो किसी व्यक्ति ने भी हमारे प्रति कुछ किया है यदि तो उसके प्रति हमें भी कुछ करना होगा वो तो करने का ढंग अलग अलग है तो यहाँ पर किस ढंग से बोलता है गुरु जी ने मेरे को कहा से कहा पहुंचा दिया वो बोलता है महा स्वप्ने माया कृत जन जरा मृत्युजहने अनादिकाल से मैं बढ़ता था माने पूर्व अवस्था की जो ख्याल करता है माने ज्ञान से जो अवस्था उसकी थी शरीर लेता रहा छोड़ता रहा कितने बार ये कब से है चला ये अनादिकाल से चल रहा है ये महा स्वप्न है कभी सांप बना कभी बिछू बना कभी बकरा बना कभी भिंडी बना कभी कुत्ता बना कभी बने चौरासी लाख योनी है और चौरासी लाख प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। जितने प्रकार के योनी उतने प्रकार के खाद्य पदार्थ अलग अलग हैं। मनुष्य के लिए दाल रोटी तो पशु के लिए घास अलग अलग ढंग के खाद्य पदार्थ सब कुछ मैंने खाया है उन उन योनी ने जाने पर वो वो पदार्थ खाया है सुअर बनकर के चट्टी भी खाया है कुत्ता बनकर के चट्टी भी खाया है देवता बनकर के अमृत भी भोगाए किसी जमाने में पहुंचा वहां भी पहुंचा ये महास्वप्न इतना बड़ा स्वप्न में पड़ा हुआ था अनादि काल से पड़ा हुआ कोई जगाने वाला मेरे को मिला नहीं महा स्वप्ने ये महास्वप्ने मैंने शरीर लेना छोड़ना लेना छोड़ना मैंने पूर्व स्थिति के भी दर्शन हो रहा है उसको वर्तमान की स्थिति का पता है वर्तमान में शरीर से ऊपर भाव हो गया है अब कृतकृत्यता का समय है कुछ करना शेष नहीं रहा आत्मज्ञान हो गया है तो पूर्व अवस्था की चर्चा करके बोलता है महा स्वप्ने एक महा स्वप्न था बहुत बड़ा स्वप्न काल से चल रहा चल रहा चल रहा शरीर ले लो छोड़ो ले लो छोड़ो ले लो छोड़ो वो भी अपने बस की बात नहीं है कौन सा शरीर लेना है कर्म के अधिक शरीर लेना पड़ता ये भी नहीं कि शरीर लेना है तो है हमने अपने पसंद का शरीर ले ये भी संभव नहीं है क्यों तो शरीर लेने के बाद गड़बड़ी की कर्म सही नहीं हो पाता है तो सही कर्म नहीं होगा तो परिणाम योग कर्म के आधार पर शरीर देगा भगवान अपने ढंग से शरीर लेना भी संभव नहीं होता ये महास्वप्न चल रहा है यानी ज्ञान के पूर्व स्थिति को महास्वप्न बोल रहा है चाल तो है उसको आज भुला दूरी है पहले मेरा जीवन इस अवस्था में चल रही चल रहा था अभी इस अवस्था में मैं पहुंचा हूं तो महा मायाकृत जन जरा मृत्यु गहन है माया के द्वारा रचित ये जो क्या है जन्म जरा मृत्यु रूपी गहन ये जंगल में पड़ा हुआ था अज्ञान भरपूर मेरे में रहा इसके कारण से बार बार पैदा होना बार बार रूप के शिकार बनना और बार बार वृद्धावस्था के अनुभूति करना फिर बार बार मरना फिर पैदा होना यह सिलसिला रही मेरी अब तक की स्थिति मेरी यह जीवन पूरे जीवन में है यही जीवन नहीं ये अनादि काल से नई सिलसिला में पड़ा हुआ है दूसरा शरीर लिए फिर वही स्थिति जन्म हो गया तो साथ साथ में रोग फिर जरा फिर मृत्यु फिर तीसरा यही महास्वप्न में माया के द्वारा कृत किया गया जो माया के द्वारा रची थी जरा मृत्यु जानी जरा मृत्यु का जनी मैंने उत्पत्ति और जरा माने वृद्धवस्था और मृत्यु गहन ऐसा घोर जंगल है इसमें पड़ता रहा अनाधिकाल से ये चक्कर में पड़ा मैं आज गुरु ने मेरे को यहां से उठा दिया इसने गुरु जी को मैं नमस्कार करता ये बोलना चाहता भ्रमांतम क्लिश्यंतम ऐसे सारे चक्कर काटने वाला और दुखी हुआ है हर शरीर में मेरे को सुख का नाम मिला लू प्राणी मात्र दुखी है कोई भी शरीर सुखी नहीं है प्रकार अलग होगा मानव का दुख का प्रकार कुछ और होगा तो पशुओं का कुछ और होगा मानव में भी प्रकार भेद है या जितने व्यक्ति बैठे हैं किसी एक ही प्रकार के दुख सब तो नहीं है प्रकार बदल जाता है दुखी सब होते तो हैं सब दुखी हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है। ये स्थिति है तो कहते हैं ये महास्वप्न एक चल रहा था मेरा अनादिकाल से जन्म लेना और वृद्धावस्था के शिकार होना उसके बाद मरना फिर जन्म लेना और पैसे तो भ्रमांतम क्लिष्यंतम दुखी होता हुआ घूमने वाला चौरासी लाख योनियों में अपने कर्म के कारण घूमने वाला और दुखी होता हुआ ऐसे मेरे मेरे ऊपर बहुल तरतापी अनुदिनम कहते हैं प्रत्येक दिन किसी भी दिन में सुख के चयन नहीं सोया है आज तक अब जो स्थिति में पहुंचाऊं इसकी पूर्व अवस्था में बहुल तरतापी एकता थोड़ी दुनिया वर्ग के कष्ट पुत्र संबंधी कष्ट है पत्नी संबंधी कष्ट है पशु घर में पशु है उसकी भी चिंता होती है कहीं बीमार न हो जाए वो ना जाओ कष्ट हमें है उसका कई हाँ। तरह से आतंकवाद का कष्ट तो विदेशी का कष्ट तो कष्ट ही कष्ट है जहां भी सुख का नाम नहीं मिलेगा भ्रमंतम क्लिष्यंतम ऐसा घूमने वाला हमेशा चौरासी लाख योनी में अपने कर्म के आधार पर सुनना और क्लिष्यंतम दुखी होता हुआ कहीं भी सुख का नाम निशान नहीं मिला है इंद्र को भी सुख नहीं मिला बड़ा यज्ञ करके अनुष्ठान करके बहुत बड़ा पद में पहुंचा किंतु वहां भी कई बार तख्ता पलट हो गया हाँ। भाग करके कहां जाना पड़ा सिटी यह है ब्रह्मांड के भीतर जो बैठा होगा सुखी कोई दिन हाँ प्रकार बदल जाएगा प्रकार बदलेगा सुखी कोई दिन हम जहां भी जाते हैं यहां आए किसी कोई ऐसे हमें निमित्त बना हुआ जिसे हमें कष्ट आए ठीक नहीं कर यहां छोड़ते हैं वहां जाएंगे जिस निमित्त से यहां मैं दुखी थे वो तो टल जाएगा वो निमित्त यहीं रहेगा हम दूर हो जाएंगे किन्तुआ दूसरा निमित्त आ जाएगा वो कष्ट देगा वैसे स्वर्ग की स्थिति भी यही है ब्रह्मलोक की स्थिति भी यही है सारे संसार की स्थिति भी अपने अनुभूति बता रहा है पूर्व दर्शन पूरा हो रहा है उसको पूर्वजन्म का याद सारे दिखता है तो बोलता है कि महा स्वप्न माया त्रीतजन जरा मृत्यु तो का हमेशा एक महास्वप्न छोटा स्वप्न नहीं है बहुत बड़ा स्वप्न मैं घूम रहा माया के द्वारा रचित उत्पत्ति जरा और मृत्यु रूपी जो जंगल है उसमें फंसा हुआ रहा मैं तीन में से एक मेरे साथ होता है कभी उत्पत्ति अवस्था तो कभी जरा अवस्था कभी मृत्यु अवस्था यही करता रहा इसी में फटकता रहा भ्रमअम क्लिष्यंतम ऐसे घूमने वाला चौरासी लाख योनी में घूमने वाला मुझको क्लिश्यंतम दुखी दुखी होता हुआ बहुल तर ताप ही अनुदिनम किसी दिन सुख से मैं नहीं रहा हूं अनुदिनम कह प्रतिदिन अनुदिन माने प्रतिदिन किसी भी दिन सुख नहीं और कितने ताप कष्ट कितना कहते बहुल तरप बहुल के लगा करके बोला अत्यंत कष्ट जीवन में रहा हमेशा अगर विवेक से देखे ना ये जीवन की कितने कष्ट है जीवन में एक जो अविवेकी व्यक्ति है आराम से जिंदगी काट देता है और एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है उसको भी कोई कष्ट नहीं है वो शरीर को मानता ही नहीं ऊपर हो गया अपना जो होगा जाने दोभाड़ में प्रार्भ देश का जैसा होगा क्योंकि तो बीच वाले जो होते हैं क्रिश्चियन चैन पेरे तो जना उनको बड़ा कष्ट है भी जाए अपनी मांग पूरी होती है वही कष्ट है हम चाहते हैं वो मर जाए उसके पैर में चोट आए हमारे पैर में चोट आता है अब करें क्या हम चाहते हैं शत्रु की अवनति हो किन्तु शत्रु की उन्नति हो जाती है और कष्ट मित्र का उन्नति हो हमारी ये मांग है मित्र की अवनति हो जाती है कष्ट होता है दोनों ही कष्ट देते हैं शत्रु की उन्नति कष्ट देने वाला है और मित्र की अवनति कष्ट देने वाला है सभी कष्ट देने वाला है ऐसा प्रतिदिन बहुल तरह ताप कहा बहुत प्रकार के ताप कष्ट आध्यात्मिक ताप आदि भौतिक ताप और आदि आदिदैविक ताप प्रसिद्ध है उसके भी ये तीन को तो ये सारांश रूप में बताया शास्त्र प्रकार अलग अलग होता है आध्यात्मिक ताप में भी कही हाथ दर्द है कि पैर दर्द है कि सिर दर्द है कि पेट दर्द है अनेक प्रकार है एक ही नहीं होता वो, वो तो सारांश एक निजोड़ बताया या तो स्व शरीर संबंधी ताप होगा वो आध्यात्मिक ताप या आदि भौतिकताप अपने दूसरे व्यक्ति संबंधित आप कष्ट होगा शत्रु भी कष्ट देता है मित्र भी कष्ट देता है दोनों कष्ट देने वाले हैं ध्यान रखना मित्र कष्ट देता है उसके दुख से अपने दुखी होना पड़ता है माना उसकी अवनति से हमें कष्ट होता है और शत्रु भी दुख देता है मित्र भी दुख देता है जिसको हमने अपना माना है उसकी उन्नति नहीं हो रही है तो हमें खुशहाली होगी कि दुख होगा मित्र भी कष्ट देता है और शत्रु भी तो कष्ट देता ही है तो ऐसे महास्वप्न में पढ़ा हुआ था बहुल तरह अनुदिन नाना प्रकार के ताप से प्रतिदिन ग्रसित रहा किसी जन्म में किसी भी दिन में सुख में नहीं रहा किसी जन्म में सुख नहीं और किसी दिन भी सुख नहीं रहा एकदम सुखी नहीं रहा आज में सुखी बहु रहा व्यक्ति इतने अनादिकाल से घूमने वाला भटकने वाला आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी की कृपा उन्होंने उपदेश दिया सदउ सही उपदेश दिया यही कृपा करते हैं गुरु अब क्या करेंगे मैंने शास्त्र सम्मत उपदेश दिया तो सही उपदेश हो गया इतना ही तो कृपा करना है कहते हैं अब क्या हुआ तो कहते हैं अहंकार व्याग्र व्यथितम व्यथितम इम अत्यंत अहंकार रूपी बाघ मुझे खा रहा था चिफोड़ रहा था मातु मार रहा था अहंकार रूपी जो बाघ था ये शरीर को अपमान कर दे अभी अभी गुस्सा हो जाएगा और तो अहंकार रूपी बाघ जग जाएगा अभी क्या समझा तो है दुखी होगा तो अहंकार व्याग्रह अहंकार रूपी जो व्याग्रह बाघ है उसके द्वारा मैं व्यथित था अहंकार उठता है परेशान नहीं होता मुझे वना अहंकार रूपी जो व्याग्र है उसके द्वारा परेशानी में पड़ा हुआ इमाम मान इस मेरे को द्वितिया का एक वचन इदम समझा इसने इसको अत्यंत कृपया गुरु जी ने अत्यंत कृपा करके दया कृपा करके प्रबुद्ध जगा करके मुझे जगा दिया वो महाशुक्र में पड़ा हुआ था मैं तो उसको जगाकर प्रश्वापात कहा से जगाया वो स्वाप से जगा दिया तो लंबे स्वाप चल रहा था मैं शरीर बुद्धि में था शरीर बुद्धि में कर्म करता कर्म करता तो फिर शरीर लेता जन्म लेना वृद्ध होना मरना इतना ही करता रहा और कोई बड़ा काम नहीं रहा बस तो आप ये स्वप्न है ये महास्वप्न करके दिया ना पहले से दृश्य दिख रहा है ना वो स्वप्न अवस्था है दृश्य उसको पूर्व का दृश्य के अनुभूति कर रहा है ऐसे स्वप्न से मुझे जगाया गुरु जी ने परम अवितवान माम अवश्य गुरु परम अवितवान अवरक्षण धातु से अवितवान बनाया परम रक्षा की मेरी गुरु जी अवरक्षण धातु है ये प्रत्यय तब तुम प्रत्येक करके अबितवान बनाया मेरे को रक्षा के माम गुरु अबितवान अशी हे गुरुदेव आपने मेरी रक्षा कर दी आपने मेरी रक्षा कर दी हे गुरुदेव संबोधन गुरु गुरो हे गुरु परम अबितवान माम परम अवितवान अशी मेरे को आपने रक्षा की परम रक्षा कर दी अब मैं अपने स्वरूप में पहुंच गया हूं अब मुझे कोई खतरा नहीं है अब जन्म भी नहीं लेना है तो जलावस्था की अनुभूति जी ने मृत्यु कुछ ये। तो ये गुरु के प्रति कृतज्ञता बताइए आगे और भी बोलते हैं गुरु जी में एक ऐसा तेज है प्रतिभा है गुरु जी को नमस्कार नहीं करना गुरु जी ने जो एक प्रतिभा है उसको नमस्कार करना जिसके कारण हमें कुछ शब्द चुड़ा तो हम अपने आप में पहुंच गए वो प्रतिभा उनकी आगे नमस्त सदे कस्मयी कस्मय हे नम राजते राजते नमस्तस्मै यदतद विश्वराजते नमस्म सदे कस्म कस्म चिन्मसेरे राजते विश्व हे गुरराज संबोधन है गुरूराम राज गुरुराज आप गुरु नहीं गुरुओं के राजा हैं आप जितने गुरु होंगे उनसे उत्तम हैं आप गुरुराज गुरुओं के राजा हे गुरुराज ये संबोधन है हे गुरुराज हे गुरुदेव गुरुओं के राजा मैं आपके कोई ऐसा तेज है तेज महशय नमा वहां अनु करना आपका जो तेज महसमान तेज उसका चतुर्थी है महसे महस तेज आप मैं आपके उस तेज को नमस्कार करता हूं आप मैं उस प्रतिभा को नमस्कार करता हूँ मेरे ऐसे गया गुजरा बेटी को आपने ऐसा काम करके ऊपर कर दिया कोई तेज है आप प्रतिभा ऐसे गोली मुझे लग गई अनादिकाल से अब तक ऐसा कोई गोली लगी नहीं मुझे कितने बार शास्त्र भी सुना अमुख भी हुआ चलता रहा सुनना सुनाना नहीं सुनाता भी रहा कई बार सुनता भी रहा कई बार बहुत पंडित बनकर के कथा भी बांची मैंने नहीं किया होगा अनाधिकाल से चल रहा है तो बहुत कुछ हुआ किंतु आज तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे जीवन में मैं वही ये जहां पहुंचा हुए हूं करता रहा मनुष्य शरीर में मनुष्य हों पशु शरीर में बैल हूं भैंस हो बकरी हो यही बोलता रहा कोई फर्क नहीं शास्त्र का मुझे कोई अभी तक कोई असर नहीं आया था किन्तु आपके बाणी ऐसी वजस्वी बाणी कोई आई वही शास्त्र आपने बताया है जो मैं दूसरे को सुनाता हूँ मैंने भी सुनाया है कई बार वो जब अनाधिकाल से चला तो मैं क्या पंडित नहीं था कभी हमेशा मूर्ख तो नहीं था सुनाया भी मुझे फर्क नहीं पड़ा किन्तु आज वही शास्त्र आपके मुख से मुझे कुछ छोड़ दे रहा है माने वो जीवन बदल गया मेरा कोई तेज आप में है मैं उस तेज के लिए नमस्कार करता हूँ तेज माने एक प्रतिभा हे गुरुराज संबोधन है ते महाशे नमा आपके उस तेज के लिए मैं नमस्कार करता हूँ कैसा तेज है वो कहते हैं उसका विशेषण नमस्तम उसके लिए किसके लिए सद एक अस्मय रूप है एक रूप है वो तेज आपका कस्मश्चित महसे कोई ऐसा तेज है आपका महस माने तेज प्रतिभा मैंने समझाने की एक शैली आपकी दूसरों से भी बहुत बार सुना होगा काल से चल रहे तो अभी तक कई बार तो हम बार का सुनते भी तो रहे होंगे पहले जिसका आदि नहीं मिलता है इतने, इतने, कितने बार जन्म लिया चल रहा है माने ये सनसम्मत नहीं दे पा रहे 400 साल हजार साल कुछ नहीं मानाधिकार से अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा शास्त्र भी थे सुनाने वाले भी थे कई बार मैं सुनाने वाला भी बना होगा दूसरों को सुनाया होगा मैंने भी किंतु फर्क नहीं पड़ा किंतु आज आपके वाणी से मेरे जीवन में फर्क आ गया तो कोई तेज आत्म है नमस्तमय उस सदैक असमय सदरूप है और एक है वो तेज और अनेक होता तो अन्य व्यक्ति में भी होना था अन्य प्रक्रम पाया नहीं आपने पाया वो एक तेज जो है कसमश्चित महसे कोई एक तेज है महस मान तेज उसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ यदि तद विश्व राजते कदम वो जो आपका तेज है ना जो आज विश्व रूप से विराजमान है सारा संसार रूप विराजमान है आपका तेज उस तेज के लिए नमस्कार करता हूँ माने आपके प्रतिभा को मैं नमस्कार करता हूँ एक समझाने की जो शैली है वही शब्द कोई बोलता है तो कुछ होता नहीं उसी शब्द को किसी के द्वारा बोला जाए तो जीवन में कुछ करना हो पाता शब्द वही है सामान्य व्यक्ति समझाएगा सुना न सुना कर देगा और बड़ा आदमी होगा सुनाने वाला तो उसको ध्यान से सुनेगा क्यों विश्वास होता है कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता श्रोता में कम से कम बक्ता के प्रति इतना विश्वास आना चाहिए यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता इतना विश्वास हो तो कुछ सुनेगा सुनेगा तो फिर आगे लगेगा कुछ काम करेगा अगर श्रोता को लगेगा ऐसे तो प्रतिदिन बोलते हैं धंधा है इनका ऐसा आ गया मन में तो क्या सुन लेगा वो वक्ता में अभी निष्ठा न हो श्रोता की तो सुन नहीं पाता है तो प्रतिदिन है ऐसे इनके जो तो धंधा है।, तो तो है इनका धंधा है ऐसा मानने पर फिर अपने हानि हो जाएगी वहाँ उसने कोई ना कोई विश्वास करना पड़ेगा ये व्यक्ति बिल्कुल सत्य बोलता है ऐसा विश्वास आ जाए तो फिर उसका आगे अनुष्ठान भी करेगा वो अब वक्ता में विश्वास ही न हो हाँ। तो कि क्या आगे करेगा इसलिए कहते हैं यदि तद विश्व रूपेणा गुरु राज गुरु जो आपका एक तेज है एक प्रतिभा समझाने की शैली वो आज विश्व रूप से सर्वरूप से विराजमान है उस तेज को मैं नमस्कार करता हूं ऐसा करके शिष्य चुप हो जाता है जब शिष्य चुप होता है तो आगे गुरु का कर्तव्य है गुरुजी कुछ और विशेष बोलते हैं उसको आगे इसके आगे भी कुछ शब्द की चर्चा है अब उपदेश का उपसंघात प्रकरण होता है गुरुजी कुछ बोलेंगे शिष्य को इस स्थिति में शिष्य है माने एक पहले शरीर में तादाद में जीवन को बहुत अनादिकाल से भोगता रहा भोगता रहा भूगता रहा अनाधिकाल से चलते चलते आज शरीर से ऊपर अपना जीवन बनाया उठा हुआ है अपने अनुभूति उसने सुनाई मैं स्थिति किस स्थिति में था किस स्थिति में आपने पहुंचा दिया गुरुजी को प्रार्थना कर दी अब गुरुजी ऐसे शिष्य यदि मिल आए ना गुरुजी प्रसन्न हो गए कोई भी व्यक्ति पढ़ाने वाला अथवा किसी को उपदेश देने वाला व्यक्ति अपने उपदेश को कोई सही ग्रहण करे तो उसको प्रसन्नता होती है और कुछ क्या लेना है क्या देना है में भी प्रसन्नता आएगी ऐसे शिष्य माने हमारे जो उपदेश है सार्थक हो शिष्य के प्रति गुरु की एक अच्छी आस्था बनती है ऐसे शिष्य के प्रति तो वही यहां आगे प्रकट चलेगा समय